उनका नाम आसंदिव था आसंदिव के पिता उनका विवाह करने के लिए प्रयत्नशील थे इस बीच में एक दिन रात को ब्राह्मण कुमार आसंदिव सोए हुए थे उस दिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया था वे उत्तर ओर सिरहाना करके सोए थे और उनका चित्त एकाग्र नहीं था इसलिए इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली एक कूर राक्षसी वहां आई और आसंदिव को उठाकर तुरंत गौतमी के दक्षिण तट पर चली गई वह उस ब्राह्मण के साथ इच्छा अनुसार रूप करके गोदावरी के दक्षिण किनारे की भूमि पर विचرتी रहती थी उसके शरीर में बुढ़ापा आ गया था एक दिन उस सुभयानत राक्षसी ने ब्राह्मण से कहा विप्रवर यह गंगा जी हैं तुम अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर यहां संध्या पासन करो जो ब्राह्मण समय पर यत्नपूर्वक संध्या पासन नहीं करते वे ही देव देवेश्वरों द्वारा नीच बताए गए हैं वे चांडालों से भी बढ़कर हैं तुम यहां सब लोगों से मुझको अपनी जन्मदायिनी माता बदलना नहीं तो अभी तुम्हारा नाश हो जाएगा विजिग्रिष्ट यदि मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें सुख दूंगी और तुम्हारा जो प्रिय कार्य होगा उसे भी पूर्ण करूंगी कुछ काल के बाद फिर मैं तुम्हें तुम्हारे देश में तुम्हारे घर में और तुम्हारे गुरुजनों के पास पहुंचा दूंगी यह मैं सत्य कहती हूं ब्राह्मण ने पूछा तुम कौन हो कामरूपिणी राक्षसी ने कहा मेरा नाम कंकालिनी है मैं संसार में प्रसिद्ध हूं परिचय पाकर मुनि कुमार असंदेह का चित्त भय से व्याकुल हो उठा परंतु राक्षसी ने अनेक प्रकार की शपथ खाकर उन्हें अपना विश्वास दिलाया तब ब्राह्मण ने कहा तुमने जो कुछ कहा है मैं वैसा ही करूंगा तुम्हें जो प्रिय लगेगा वही बात बोलूंगा और वही कार्य करूंगा ब्राह्मण की बात सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी ने बूढ़ी होने पर भी मनोहर रूप धारण किया और दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो ब्राह्मण को अपने साथ ले इधर-उधर घूमने लगी वह सर्वत्र यही कहती यह मेरा पुत्र गुणाकर है ब्राह्मण कुमार रूप सौभाग्य वय और विद्या से विभूषित थे और यह वृद्धा भी गुणवती दिखाई देती थी अतः सब लोग उसे ब्राह्मण की माता ही समझते थे वहां किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वस्त्र आभूषणों से विभूषित अपनी सुंदर कन्या उस राक्षसी को आगे करके आसंदिव को व्याह दे ऐसे सुयोग्य पति को पाकर कन्या ने अपने को कृतार्थ माना किंतु वे ब्राह्मण अपनी गुणवती पत्नी को देखकर बहुत दुखी हुए उन्होंने मन ही मन सोचा यह पापनी राक्षसी एक दिन मुझे खा ही जाएगी क्या करूं कहां जाऊं अथवा किससे यह बात कहूं मैं भारी संकट में पड़ा हूं कौन यहां मेरी रक्षा करेगा मेरी यह कल्याणमयी पत्नी गुणवती रूपवती और नई अवस्था की है इसे भी वह राक्षसी अकस्मात अपना आहार बना लेगी इसी बीच में वह बुढ़िया कहीं चली गई उस समय अपने पति को दुखीत जानकर ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी ने एकांत में विनित भाव से पूछा नाथ आप क्यों कष्ट में पड़े हैं ठीक ठीक बताइए ब्राह्मण ने सब बातें विस्तार के साथ बता दी प्रिय मित्र और कुलिन पत्नी से कौन सी बात अकथनीय है पति की बात सुनकर स्त्री ने कहा त्राणनाथ जिसका मन अपने वश में नहीं है उसको तो सब ओर भय है वह घर में भी निर्भय नहीं है परंतु जिन्होंने अपने आत्मा पर अधिकार प्राप्त कर लिया है उन्हें किससे भय है वह भी गौतमी तट पर जहां कितने ही वैष्णव विरक्त और विवेकी पुरुष निवास करते हैं यहां स्नान करके पवित्र हो भगवान नारायण की स्तुति कीजिए यह सुनकर ब्राह्मण ने गंगा में स्नान किया और गौतमी के तट पर भगवान नारायण का स्तवन आरंभ किया नाथ आप इस जगत के अंतरात्मा हैं मुकुंद आप ही इसकी सृष्टि और संहार करने वाले हैं अनाथ बंधु मेरे सिंह आप ही सबके पालक हैं मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते यह प्रार्थना सुनकर संसार का शोक दूर करने वाले भगवान नारायण ने सहस्त्र अरु वाले तेजों में सुदर्शन चक्र से उस पापीनी राक्षसी को मार डाला और उस ब्राह्मण को अविष्ट वरदान दे उसे माता-पिता के पास पहुंचा दिया तब से वह स्थान विप्रतीर्थ और नारायण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ वहां स्नान दान और पूजा आदि करने से मनोवांछित फल की सिद्धि होती है चक्षुस तीर्थ का महात्म्य ब्रह्मा जी कहते हैं चक्षुस तीर्थ रूप और सौभाग्य देने वाला है जहाँ भगवान योगेश्वर गौतमी के तट पर निवास करते हैं वहां पर्वतों के शिखर पर भौवन नगर विख्यात स्थान है यहां छात्र धर्मपरायण राजा भौवन निवास करते थे उस नगरी में वृद्ध कौशिक नाम के एक ब्राह्मण थे जिनके वेद वेताओं में श्रेष्ठ गौतम नामक पुत्र हुआ गौतम की एक वैश्य के साथ मित्रता हुई वैशका नाम मणिकुंडल था इनमें एक दरिद्र और दूसरा धनी था तो भी दोनों एक दूसरे के हितैषी थे एक दिन गौतम ने अपने धनी मित्र मणिकुंडल से एकांत में प्रेम पूर्वक कहा मित्र हम लोग धन का उपार्जन करने के लिए पर्वतों और समुद्रों की यात्रा करें यदि अनुकूल सुख न प्राप्त हुआ तो समझना चाहिए जवानी व्यर्थ गई धन के बिना सौख्य कैसे प्राप्त हो सकता है ओ निर्धन मनुष्य को अधिकार है कुंडल ने ब्राह्मण से कहा मेरे पिता ने बहुत धन कमाया है अब अधिक धन लेकर क्या करूंगा तब ब्राह्मण ने पुनः मणिकुंडल से कहा जो धर्म अर्थ ज्ञान और भोगों से तृप्त हो जाए ऐसा कौन पुरुष प्रशंसनीय माना जाता है सखे इन सब की अधिकाधिक वृद्धि ही समस्त शरीरधारियों को अभिष्ट होती है जो प्राणी अपने ही व्यवसाय से जीवन निर्वाह करते हैं वे धन्य हैं जो दूसरों के दिए हुए धन से संतोष लाभ करते हैं वे कष्ट से ही जीते हैं जो पुत्र अपने बाहुबल का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करता है और पिता के धन को हाथ से नहीं छूटा वह संसार में कृतार्थ होता है धनाभिभाषी ब्राह्मण का यह कथन सुनकर वैश्य ने उसे सत्य माना और घर से रत्न लाकर गौतम को देते हुए कहा मित्र इस धन से हम लोग सुख पूर्वक देश देशांतर में भ्रमण करेंगे और धन कमाकर फिर अपने घर को लौट आएंगे वैश्य तो अपनी सद्भावना के अनुसार सत्य ही कहता था किंतु ब्राह्मण उसे धोखा दे रहा था उसके मन में पाप था किंतु वैश्य उसे ऐसा नहीं समझता था दोनों ने आपस में सलाह की और माता-पिता को सूचना दिए बिना ही धन कमाने के लिए देश-देशांतर में चल दिए ब्राह्मण सोचने लगा जिस किसी उपाय से हो सके वैश्य का धन ले लूं अहो पृथ्वी पर सहस्त्रों सुंदर नगर हैं जहां काम की अधिष्ठात्री देवी जैसी अभिष्ट भोग प्रदान करने वाली युवतियां हैं यद्यत्न पूर्वक धन लाकर उनको दिया जाए तो वे सदा भोगी जा सकती हैं और जीवन सफल है किस प्रकार वैश्य से अपने हाथ में आए हुए धन को हड़पकर उसका इच्छा अनुसार उपभोग करूं यह सोचते हुए गौतम ने मणिकुंडल से हंसते-हंसते कहा पाप से ही जीवों की उन्नति होती है और वे मनोवांछित सुख प्राप्त करते हैं संसार में धर्मात्मा लोग दुख के ही भागी देखे जाते हैं अतः एकमात्र दुख ही जिसका फल है उस धर्म से क्या लाभ वैश ने कहा ऐसी बात नहीं है धर्म में ही सुख की स्थिति है पाप में तो केवल दुख भय शोक दरिद्रता और क्लेश ही रहते हैं जहां धर्म है वही मुक्ति है भला अपना धर्म क्या नष्ट हो सकता है इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों में यह शर्त लग गई कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ हो वह दूसरे का धन ले ले वे बोले अब चलकर हम दोनों किसी से पूछें धर्मात्मा प्रबल होता है या अधर्मी वेद से लोक का ही मत श्रेष्ठ है क्योंकि लोक में ही धर्म से सुख होता है इस प्रकार विवाद करके दोनों सब लोगों से पूछने लगे कि पृथ्वी पर धर्म प्रबल है या अधर्म यह प्रश्न सामने आने पर कोई बोले जो धर्म के अनुसार चलते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ता है और बड़े-बड़े पापी मनुष्य सुखी हैं